इसी तरह से भगवान एक वर्ष के हुए और वहाँ वसुदेव जी मथुरा में गिनते रहते थे कि आज मेरा छोरा दो महीने का हो गया छः महीने का हो गया आठ महीने का हो गया और अब एक वर्ष का हो गया पर अब तक मेरे बच्चों के नाम नामकरणी हुए तो बलराम जी दो वर्ष के थे श्री कृष्ण एक वर्ष कहते हैं एक दिन वसुदेव जी ने अपने कुलपुरोहित गर्गाचार्य जी से कहा हे आचार्य आप गोकुल में जाएं और मेरे छोराओं के नामकरण कर दीजिए पर नामकरण ऐसे करें कि, कि किसी को भिनक ना लगे कि हमारा छोराएगा तो इस तरह से जो है वो श्री गर्गाचार्य जी जब गोकुल में आए तो सब प्रसन्न हो गए सब ने कहा महाराज आइए हमारे घर को पावन कीजिए हमारे घर चलिए हमारे घर को पावन कीजिए कहने लगे तो उस समय जो है श्री नंद महाराज जी भी आए नंद बाबा ने कहा हे hey ऋषिवर आप हमारे घर चलिए हमारे घर को पावन कीजिए तो घर लेकर गए खूब पूजन किया ऋषि का उस समय नंदराज जी ने कहा कि हे hey, आचार्य आप तो त्रिकाल दृष्टि है आए दिन मेरे छोरा पर कुछ ना कुछ उत्पाद होता है तो आप मेरे छोरा की राशि तो देखिए तो आचार्य ने कहा भी छोरा का नाम बताओ क्या आएगा अब एक दूसरे का मुंह देखने लगे बोले नाम तो रखा नहीं तो भाई आचार्य जी ने कहा जब नाम नहीं रखा तो राशि कैसे देखेंगे तो नंद बाबा ने कहा आप ही रख दीजिए तो उस समय आचार्य ने कहा भाई हम तो यदुवंशियों के पुरोहित है और वैसे ही यदि वंशों के शत्रु बने कंस तेरे छोरा का कहीं नामकरण कर दिया और तुम तो करते भी उत्सव इतने बड़े बड़े और कंस को भिनक लग गई तो तेरे छोरा पसंद आ जाएगा ऐसा कर गुप्त तरीके से तेरे नाम का तेरे छोरा का नामकरण करना बोले ठीक है तो उस समय नंद बाबा ने कहा आप गौशाला में चलिए हम बच्चों को गौशाला में लेकर आते हैं माताओं को पता लगा गर्ग आचार्य जी आए सुना बड़े त्रिकाल दृष्टि है तो यशोदा के छोरा को रोहिणी ने रोहिणी के छोरा को यशोदा ने जिन्हें ले लिया गोद में धरी दोनों माताएं जैसी बालकों को लेकर गई उस समय देखते ही आचार्य जी की समाधि लग गई अब तो दोनों माताएं काना भूसी करने लगी कलंकित करने के लिए बाबा को हमारा ही घर नजर आया अरे हमारे घर से इनको कई पधारणा था संसार से उस समय देवी जी ने कभी विश्वास तो चल रही है हे बाबा हे बाबा कहाँ चले गए अब आचार्य कोई समाधि से बाहर बोले यशोदा, तेरी गोद में जो छोरा है ना रोहिणी का लाल है और इसलिए जहाँ को नाम बोलो रोहिणी नंदन भगवान की जय रोहिणी नंदन होगा ये अपने बल से सबको आनंद देगा इस तेन का नाम होगा बलराव इस तरह से बताया और रोहिणी को कहा कि तेरी गोद में जो लाला है वो यशोदा का लाला है और यशोदा के लाला होने के कारण यहां को नाम बोलो यशोदा नंदन भगवान की जय ये छोरा सबको अपनी ओर आकर्षित करता है इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण बोलो कृष्ण भगवान की जय ये जो जो लीला करेंगे और वे वे इनके नाम पड़ेंगे ये वसुदेव जी उस समय भगवान ने बाबा पोल खोलने मत जाइए बाबा ये कहना चाह रहे थे कि वसुदेव जी का छोरा है इसलिए इनका नाम होगा वासुदेव पर आचार्य जी ने कह दिया किसी कल्प किस समय किसी समय ये वसुदेव जी का छोरा रह चुका है इसलिए इस कल्प में इस समय इसका नाम वासुदेव होगा भैया ने कहा भारत तो मेरा ही छोरा है ने बोले हाँ भैया तेरा ही छोरा इस तरह से एक वर्ष की आयु में भगवान कृष्ण का नामकरण हुआ और दो वर्ष की आयु में बलराम जी का नाम हुआ कुछ भी नाम नामो राशि हमको तो मेला देना नहीं मैं तो अपने नाम प्यार से ही रखूंगी इसलिए मैया ने प्रेम भरा भगवान को नाम दिया कलवा और बलराम जी को नाम दिया बलवा बुलभक्त वसल भगवान की इस तरह जब जब भगवान पे संकट आता था तो गौ माता का गोबर का लेप मैया करती थी अब हाँ हुआ क्या कि एक दिन तो भगवान तेल खोदी तेल टेलते, टेलते कहा चले गए गौशाला में चले गए यशोदा मैया ने बलराम से पूछा कन्हैया कहा बोले मैया गौशाला की ओर जाते देखा था ढूंढते ढूंढते गई मैया देखा तो लोट कर रहे हैं गोबर के अंदर मैया ने कान से पकड़ लिया हे कन्हैया तू तो क्या पिछले जन्म को सुअर है भगवान अपने बड़े भैया को देखकर मुस्कुराई मुस्कुराए मैया ने ठीक पहचान लिया मैं पिछले जन्म का सुअर तो हूँ बोलो वारा देव भगवान की जय एक दिन मैया भगवान को ब्रह्मांड घाट लेकर गई तो मैया तो घाट पर अंदर चले गई भगवान को बाहर पटक दिया चल छोरा खिलेगा पर भगवान ने धरती पर थप्पी थप्पी करना आरम्भ कर दिया भूमि देवी प्रकट हो भूमि देवी ने प्रभु जय हो आपकी मेरे पास तो आपको भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है ये धूल कंकर मट्टी आदि है और तो कुछ भी नहीं है मैं आपको क्या अर्पित करूं उस समय तो भगवान ने मट्टी का गोला बनाया धे मुंह में डाल लिया बलराम जी ने देख लिया बलराम जी ने जाकर कह दिया बोले मैया आज तेरे का नैया मट्टी खाई है मैया घबरा गई आज मट्टी खाई है कल मैं पूरी आदि खा लेगा तो भगवान के मुंह में माटी और मैया के हाथ में साटी भगवान के ऐश्वर्या माया से रहा नहीं गया और भगवान की ऐश्वर्या माया भगवान के मुख में प्रवेश कर गई मैया ने कहा नैया मुँह खोल तूने मट्टी खाई बोले नहीं मैया बोले मुँह खोल कर दिखा भगवान ने मुंह फाड़ दिया क्या हुआ मट्टी तो नजर नहीं आई ब्रह्मांड के गोले भगवान के मुख में नजर आ गए मैया घबरा गई अरे मैया को ऐसा लगा कोई भूत प्रेत की बांधा मेरे छोरा को लग गई बोले कन्हैया फिर मुंह खोल के दिखा मुंह खोला तो कुछ भी नहीं था तो मैया आँख मूँढने लगी भगवान ने कहा देख मैया तू तो बूढ़ी हो गई है अब तेरी आंख में ठीक नजर नहीं आए मैया के कन्हैया तू तो ठीक ही के है इस तरह से ये दिव्य लीला भगवान ने करी आगे चलकर भगवान ने एक मंडली बनाई जिस मंडली का नाम था बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल और भगवान ने अपने सकाओं को कहा आओ हमारी मंडली में शामिल हो जाओ भगवान के सकाओं ने कहा कन्हैया चोरी कर है, करनो तो पाप है अरे भगवान ने कहा धन दौलत की चोरी थोड़ी करेंगे माखन की चोरी करेंगे और खाण की चोरी को चोरी थोड़ी हो भगवान ने कहा कौन से हम अपनी मंडली में शामिल कर रहे हैं पहले अपने घर में अभ्यास करो जब चोरी करने में पक्के हो जाओगे तब हम अपनी मंडली में तुम्हें शामिल करेंगे अब तो बच्चे घर में चोरी करना आरम्भ कर लिया अब बच्चे जब घर में चोरी करे माता ने मार मार कर बच्चों की पीठ को लाल कर दिया रोते धोते बच्चे बोले कलैया देख तेरे चक्कर में चोरी करी देख माता ने मार मार कर पीठ लाल कर दी भगवान ताली बजाकर कर हंसने लगे जय जय भगवान ने कहा हम यही तो बताना चाह रहे थे आसान काम थोड़ी है हमारी मंडली में शामिल हो जाओ हम तुमको चोरी करने में पक्का बना देंगे हमारा घर घर माखन चोरी करने के कारण कृष्ण का नाम बोले माखन चोर भगवान कीजे माखन चोर हो गया एक दिन सवेरे सवेरे मैया को शिकायत करने के लिए गोपियां आई हे यशोदा देवी तू तो अपने छोरा को खान को नहीं देती बोले क्यों का भय बोले आभार तेरा छोरा हमारे घर से चोरी कर कर आयो मैया बोले ऐसा हो ही नहीं सकता मेरा छोरा तो अभी तक तो बाहर गया ही नहीं है तो मैया ने आवाज लगाई हे कलवा तो आग मुड़ दे भगवान बाहर आ गया हाँ मैया का भयो मैया ने कहा नही तू इन गोपियों के घर में चोरी कर कर आयो मैया नहीं मैया झूठ बोल रही है भगवान ने कहा हमें क्या भी सकता है कि चोरी करने की मैया विचार करे लाला ठीक तो कह रहा अब तक बाहर तो गया नहीं तो मैया ने विचार की गोपियां भी पागल नहीं है जो सवेरे सवेरे अपना सारा काम धंधा छोड़कर मेरे लाला की शिकायत करने के लिए आई है अब इन गोपियों की सुननी तो चाहिए उस समय यशोदा बहन ने कहा बता क्या कियो? तो एक गोपी बोलते देख तेरा छोरा मेरे घर कूद गया। अब भगवान क्या किए अपनी मनी लेकर एक गोपी के घर में कूद गए पूरे घर में तलाशी ली कुछ खाण को नहीं अब भगवान बोले किन गंगालों के घर में घुस गए कुछ खाण को ही नहीं उस समय जिस गोपी के भगवान घर में कूदे उस गोपी की छोरी जो खटिया पर सो रही थी उसकी चुटिया बड़ी लंबी थी भगवान ने पकड़ी उसकी चुटिया खटिया से बांध दी और उसके कान में कह दिया हुआ भूत जैसे छोरी के कान में कहा भूत छोरी जागी उठाना जाए चुटिया खटिया से बांधी थी उसको लगा हुआ पकड़ लिया चिल्लाने लगे हवा पकड़ लिए हुआ पकड़ लिए भगवान बोले काम ना खराब हो जावे भगो यहाँ से तो भगवान अपने सखाओं को लेकर भगे तो गोपी ने देख लिया मेरे घर से भगे इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है गोपी दौड़ी दौड़ी जब अपने घर में आई तो उसकी छोरी कह रही है हवा पकड़